सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक नौ ध्यान वीणा है ज्ञान संगीत है अपन गर् को नहीं छुड़ावे मुक्ति कहे तू इन्हें जग माने मुक्ति कहे तू इन्हें जग माने अपनी मुक्ति के मरम न जाने और हैरान दुख माप रहे हैरान दूध पोत को देते आप जो घर घर भी छा लेते पलटो दास की बात को बूझे अंधा होइते हु को सूझे अंधा होइते हु को सूझे पाप के मोटरी बामन भाई इन सभी को बगदाई तूने सबको भटका दिया बामन भाई को भी भटका दिया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 और ये भूल ही जाओ कि तुम आत्मा हो न हिंदू न मुसलमान न ईसाई और सभन को ग्रह बतावे अपने ग्रह को नहीं छोड़ावे मुक्ति के हेतु इन्हें जग माने अपनी मुक्ति के मरम न जाने और लोग मुक्ति के लिए इन पंडित पुरोहितों को मानता है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 जो स्कूल के ग्राउंड में खेल रहा था उससे मैंने कहा कि तू मेरे पास खड़ा रहे पंडित जी आ रहे हैं तू नमस्कार करना वो पंडित जी आये उस छोटे बच्चे ने जैसे मैंने उससे कहा था उनसे नमस्कार किया उन तक्षण का कल्याण हो मैंने कठहरी है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 में तम तुम ही कर तब करो कसाई जीव मारी के काया पोखो तनिको दर्द नई तनिको दर्द ना, आई। तनी को दर्द ना खंडी लंबा टी का जनेऊ बकुला जात पखंडी बकुला जात पखंडी पांडे बना बकरी भेड़ा मच्छरी खायो का गाय बराई रुधिर मास एक रुधिर मास सब एक पांडे, पांडे थू तोरी बमनाई थू तोरी बमना घट साहेब एक जान यही भल है घट साब एक जान यही माँ भल है तोरा <coughs> <ही मा> <coughs> भगवत गीता बूझ विचारो पलटू करत निहोरा पलटू करत निहोरा पांडे बमना भली मति हरल तुम्हार पांडे बमना तुम्हारी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 Hello <laughs>